सिद्ध देर द्विधिकरण हो गया था युजे ईर इज्ञा वाचिया युज तीप रुद्राधिवेशनम जकार चुको खरीच युन क्या मैंने ते परतार लोप कि सत्य से लो क्या रूप बनेगा तस्में युक्त बहुचने युंजंती आगे युनाक्षी आगे बोलो युक्त युक्त शुरू से बोलो युनक्ति ज वह युज मतन पद में युक्ते बनेगा बोलो युगते युजते तो फिर बोलो युक्ते क्या क्या बनेगा गुंग युंग द्वे लिट में यू यू यू यो ज क्या बनेगा यो अगेन यू यू जे हा धातु सेठ पता चलेगा कैसे रूप दे रूपदे कर रूपा देखिए ये रूपया रूप दे कर इतने आधे है देखो तो जाते में कितने धातु देखो एक बार कम से कम दृष्टि पड़े याद हो जाए तो ठीक है देखो पुस्तक देखो पंचोदश कितने संख्या नहीं धातु को देखो थोड़ा नहीं पढ़ने के लिए कितने अपने आप पढ़ो देखो कितने संख्या में नहीं पूछता हूं धातु को थोड़ा दर्शन करो याद होना चाहिए और रूपचंद्रिका देखकर के असाम रूपचंद्रिका रूप नहीं रहेगा पुस्तक में तो कौन बोल सकता है जानते देखकर पढ़ो कोई बता सकता है तो कहो बिना नहीं सब से देखकर कर नहीं पढ़ सकता है याद हो जाएगा बिना देख बोल सकते हो क्या हाँ अभी तो पुस्तक बंद करो हाँ बोलो सवलो देखो पुस्तक बोलो हो गया पंच हो गया चलो और कोई है और क्या बोल सकते हो समय दिया जाता है तैयारी करो ये सोचते हो खाली आगे चल जाएंगे क्या तैयारी कर लो बोलें बोलो वह ठीक हुआ सुना ही पड़ा किसको फिर बोलो हाँ बोलो और कौन बोलने भेजिए बंद कर हम्म बोलो बोले ठीक से बोलो भुज भुज भुज आगे हाँ एक दो तीन और कोई आगे दस गुण होते होते ये सब याद होना चाहिए जब आज धातु आएगा ना सब पूछेंगे कल कोई इसको सुनाना जानते सो सु। समझी ऐसे चलता रहेगा दस मन पूरा हो जाएगा काली रूप दे करके से टन हाँ तो लूट लकार में ईट होगा पुगंत होगा क्या रूप बनेगा फुगंतगुण नहीं होगा क्या बनेगा हो योक्ता योक्ता से बोलो में बनिया उम में लोट लकार में युनक बोलो युगता बनेगा युंज अगर ये हो जड़ बु धी होने पर जकार को चौकू कुछ गएगा और अनुसार परसौना क्या बनेगा सोश बोलोन तुम से बोलो यू... मिल कर बोलो हाँ यही कम सब बोलो यूनक आत्मनिपद में रुको योंगताम बोलो योंगताम एंस स्व यो श्व योग युंग ध्व आगे लंगलकार में परसम पद में क्या बनेगा जाब हो गया अत तो देख लगाना नहीं हाँ फिर इसको आयु <laughs> नक <laughs> जैसे मगर पकड़ के किचरा है डूबने <laughs> <दुपने> वाले <laughs> नीचे पानी हाथ का आगे फिर बोलो जोर से बोलो आत्तर आगा, आगा, आगा, प्रदेमी क्या मैंने जोर से बोलो आयुंगता बनिया बोलो आयुंग ध्व ग हो जाएगा फिर शुरू से बोलो आयुंगता जो किसने बोला फिर बोलो में क्या बनेगा में परिश्रम बोलो किसने बोला पद बोलो युंजी कर बोलो युंजी तो युजी ढ कोता युंजी ध्व अगे हाँ आसमें युजिया तो बोलो आत्म पता बोलो क्या ना है इस नाम है पुगंध गुण होगा क्यों नहीं होगा क्या करेगा किसको सीची है क्या सीच कहाँ है जरा दिलिंक हाँ की पर गुण नहीं होगा क्या बने अरे इंजी कौन बोलता है क्या हम्म, बोलो लोलकार पश्चिम पद में यो अभिजात बोलो नहीं और एक पक्ष में क्या बनेगा वृद्धि होगी ना नहीं किसी तो से क्या बनेगा अयोक्षीत क्या बनेगा हाँ इसके रूप लेकर देखा हाँ बोलो क्या बनेगा अयोक्त अयोक ताम आयोक शुह आतन पद में अयुज स्वच का लोपे क्या बनेगा अयुक्त तो, आगे द्वम आगे, आगे? आगे? लिंगलकार में क्या बनेगा अयुक्षत आतन पद में अवशत आगे ऋचिर विरेचा ऋचिर विरेचन ऋणक्ति में रणक्त हो जाएगा ऋणक्ति आगे बोलो रिंक्त रिंची हाँ ऋणी ऋणज रूपचंदी या खोला है क्या क्या रेणजन क्या जिन ना चो जो, जो कहाँ से आएगा रिनचमी क्या मानेगा इंज आत्मन पद में रिंकते हैं बोलो रिंजाते बोलो रिंकते या रिंग द्वे हो जाएगा चोकू रिंग ध्वे आगे दिन्जी, लिटल कर में रिरे च में में में उत्तम रिक्शा सी अत्वन पद मध्यम पश्लोट लिण रिंच रिंग जानी अतन पद में ताम, ताम, लंग परसमें हरि हरण हरिण आगे अरिंग चो हो जाएगा <कती>। आरेंग ताम। आरेंग क्या बनेगा अरिंग ताम अरिंग आगे अरिंग तम क्या अरिणा चन स्ना स्वर पर होगा क्या बनेगा हाँ अरिंच वरीना चु नहीं अरिंच वरिंच के स्नासुदार लोप लगाचन में एक वचन में फिर बोलो क्या बनेगा उत्तम पुरुष में आत तो में अरिंक विधिरी तो में आगे अत क्या रिंचित आश्रय पर लुंगलकार रूप प्रथम प्रसाद रूप दिखाओ। प्रथम का रूप जितने रूप हैं। ये राह कैसे होगा ये ए रिको ई को रिक लिखा है ये कितने रुपये लिखा है एक बचने में क्या नहीं बनता देखा है, देखा है? देखा? देखा? ये तो पुस्तक है मैं रूप में देखा पुस्तक देखा नहीं हुआ क्या <laughs> <laughs> पहला रूप है, है? मैं एक चन का रूप छा अपने दस रूप बार रूप क्या लिखा एकोचन ही कितने रूप बनेगा प्रथम प्रसोचन कितने बनेगा देखा है नहीं हैं देखा कितने बनेगा परिश्रम बद नहीं कितने प्रथम पुरुष कहते कितने बनेगा तीन ये क्या जी जी, अरी जी अरी तो, अरी तो क्या एक हरीक्षित अरित अरिचत ये बा अंग होता है क्या बनेगा अरिचत और शिच अन पर बदब बुद्धि अरी अरी तो अरीक्षित और आत्मपद में अरिक्त मध्यम पुरुष बहुचन के रूप लिखा मध्यम का कौन सा से आत्म सर तो क्या, वाँगा। क्या वाँगा बोलो पहले हरीचत दूसरा हम्म रूप बोलो अरिशत बोलो ये किस पक्ष में ना तो चिल्ली को अंग पर सीच बुद्धि हो, बुद्ध हो जाएगी अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे था आतन पद में सीचित अरिक्त ये लिंग सिचावात नहीं गुण नहीं अरिक्त लिंग में अरे क्षत आतन पद्म में क्षत उत्तम पुरुष में क्या बने परस में अरे क्षम आतन पद में क्या अरे हो गया विनक्ति विनक्ति क्या बनाया भी भी भी बोलो विनक्ति विंग क्या विनक्ति बोलो फिर विनक क्या बनेगा विवेच आतन पद में क्या बनेगा? उत्तम पुरुष में लूट में बेता हाँ में कितने मालूम है किसको बोलो पच मुच रिच बच बीच सिच और किस कहते हैं बोलो किस कहते हैं देखकर नहीं याद कर लो गिनती करो होता नहीं देखकर नहीं बोलो पचमुच हाँ uh, <laughs> एक बार बोलना होगा दो बार बुन होगा हम्म क्या है पचमुच रिच वीच रिज के कितने हैं क्या है उसके पहले क्या है हैं बीच उसके पहले बस उसके पहले बीच उसके मुझ पहला क्या है हम बोलो छः बोलो नहीं पच मुझ बीच पच मुच रिच बस बीच रिच छ हो गया ये धातु में आया है तो सेटे ना अनिटे अनिटे व्यक्ता बनी क्या मन गया लीट में क्या मनी गया आत्मनपति में हाँ लोट में क्या मन गया बीन तूल विंचंत हाँ विंग भी चा, चानी पद में विनाचई में चई लगे अभिनताम okay? अविंचन फिर अविनक अभिता क्या अभिनचम अभिनचम अभिनच आत में अभिंको अभिंग चत विद में विंचात हाँ आत आतन पद में विंचितंचित उत्तम में आश्रय में विख्यात आतन पदमी बीक्षिष्ट होलो आतन पद में मध्यम पुरुष एक चन रूप लेख देख मध्यम पुरुष एक चाहूप मनेगा आत्तनपद नहीं लुंग लकार लुंग लकार मध्यम पुरुष एक चल रूप जित रनेगा वृद्धि उस पक्ष में पक्ष में वृद्धि पर क्या मनेगा अवैक्षी पहला क्या रूप ना पहला रूप अवैच वृद्धि पक्ष में अवैक्षी आतन पद में अभिक्था आतन पद बोलो सुरु से अभिक्त अभिक्षत लिंग में क्या बनेगा आप अभेक्षत विचिर हो गया क्षुदीर संपेषण क्षुन्नति हो गया बलो, चुनाती चिंता बोलो आगे क्या मन गया आप बोलो चुनाती बोलो चुनाद में डरते क्यों जोर से बोलो चुनाद में छिंत वाह अपने पद में छिंते आत पद में सुक्षुदे हाँ दांत में आता है ना नहीं आ, आता है दांत में आते नहीं मालूम है किसको याद है बोलो फिर बोलो ठीक है सौ रस्त हो गया और कोई नहीं कह को जान और और कौन दान तो कल को क्या सुनना ना जान तो हम्म लूट में क्या बनेगा चो, लीट में क्या बनेगा लोट में बनेगाती बोलो जैसे बोलो छुनतात छुनता लौंग लकर में क्या बनेगा अक्षुनत अक्षुन अक्षुताम अक्षुंताम अक्षुन्दन अक्षु uh, न से कुछ दिन क्या बनेगा अक्षर्ग अक्षु नक्षु न अक्षु न कित रूपए बनेगा तो विसर्ग कहाँ से आया यार दस से हो गया दूसरा है अक्षु नत तो कहाँ जाएगा किसको तो सी पे है ना? हल्के आप से हो गया धातु के द है दस च को हो गया रू विसर्ग हो जाएगा अन्य पेशे क्या हो जाएगा बाब से त तो द कितने बनेगा क्यार क्या अक्षु आगे अक्षुंत अक्षुंत है नहीं हा क्या बनेगा अचुनाधम आत्नपद में अक्षुंत अक्षुंत अक्षुंधत अक्षुंधम अक्षुंदी बिदुल में चुंद्यात छुंद पद में छुंदी तर असली में आत्मन पद में क्षुतिशिष्ट लू लकोबा क्या बनेगा अक्षुत वृद्धि पक्ष में आगे बोलो पद में अक्षुत अक्षु अक्षुत सातम अक्षत सतंग में अक्षत सत आतनपद में अक्षत सतः बोलो इसका होगी oh, है yeah.